लेसन 33 पेज नंबर 221 मोहन को आज दिल्ली जाना है मुझे कल उससे मिलना था तुम्हें परसों तक घर वापस आना होगा मोहन को आज किताब खरीदनी है मुझे कल हिंदी की परीक्षा देनी थी तुम्हें परसों तक कर्ज चुकाना होगा बॉस की आज्ञा आज्ञानुसार मोहन को आज छूटना पड़ता है पेज नंबर टू ट्वेंटी टू बारिश के कारण मुझे दौड़ना पड़ा तुम्हें परसों तक कर्ज चुकाना पड़ेगा मोहन को आज दिल्ली जाना चाहिए मुझे कल उससे मिलना चाहिए था तुम्हें परसों तक कर्ज चुकाना चाहिए होगा आपको क्या चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए उस समय मुझे पीने का पानी चाहिए था आज्ञानुसार कर्ज